परमार्थ प्रसंग 311 भगवान अनंत स्वरूप होकर कैसे क्षुद्र सीमा विशिष्ट मनुष्य शरीर में अवतीर्ण हो सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी ने कहा था हाँ भगवान अनंत स्वरूप है यह सत्य है पर तुम्हारी जैसी धारणा है वैसे नहीं तुम लोग अनंत का अर्थ स्थूल रूप से समझते हो एक बहुत बड़ी विराट वस्तु जो सारे जगत को जोड़े हुए हैं इसलिए ऐसा सोचते हो कि एक इतनी बड़ी विराट वस्तु अपने को संकुचित करके इस अति अतिद्र मनुष्य शरीर में कैसे प्रविष्ट हो सकती है दरअसल भगवान की अनंतता का तात्पर्य उनकी असीम आध्यात्मिक सत्ता से ही है और इसीलिए नर नरदेह धारण कर अवतीर्ण होने पर भी इस सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती तीन सौ बारह जो निर्गुण ब्रह्म है वे ही सगुण ब्रह्म है सगुण ब्रह्म और अवतार में कोई पार्थक्य नहीं है पर अवतार और जीव में प्रभेद है मनुष्य अपने कर्मवश बाध्य होकर बार बार जन्म ग्रहण करता है किंतु अवतार स्वेच्छा से जगत की रक्षा अधर्म का नाश और धर्म संस्थापना के लिए तथा साधु और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए युग युग में अवतीर्ण होते हैं और भी जीव त्रिगुणात्मक प्रकृति के वशीभूत होकर जन्म ग्रहण करते हैं किंतु अवतार प्रकृति के या त्रिगुणों के अधीन नहीं उनके मालिक और नियंता हैं अवतार साक्षात भगवान ही हैं केवल उनकी देह रूपी खोल ही मनुष्य के आकार की होती है 313 भगवान कहने से हम जो कुछ भी श्रेष्ठ और चरम तत्वों की धारणा कर सकते हैं उन्हें हम अवतार में ही मूर्त स्वरूप में देख पाते हैं और ठीक तरह से समझ सकते हैं वे समस्त ईश्वरीय गुणों के मूर्त विग्रह हैं अवतार शरीर से भगवान ही नाना प्रकार की लीला करते हैं पर जगत के विशेष कार्य की सिद्धि के लिए वे अल्पसंख्यक शुद्ध चित्त भक्त और अंतरंग पार्षदों के निकट ही निज स्वरूप को प्रकाशित करते हैं और ठीक आदमी के समान ही व्यवहार करते हैं इसलिए साधारण लोग उन्हें पहचान नहीं सकते यहाँ उनकी अवज्ञा भी करते हैं पुरस्कार और भगवत कृपा में किस तरह सामंजस्य हो सकता है? ये दोनों परस्पर विरोधी ही मालूम पड़ते हैं पर ऐसा नहीं है पुरस्कार भी परमेश्वर का ही दान है उनकी ही कृपा पौरुषहीन भक्त निचले दर्जे का है देखो महावीर अर्जुन प्रहलाद कैसे वीर भक्त थे हनुमान समुद्र पार करने में भी डरे नहीं जय श्री राम कहकर एक छलांग में ही पार कर गए प्रहलाद बार बार मृत्यु के सम्मुख होकर भी तिल मात्र विचलित नहीं हुए तन्मय होकर विष्णु की शरण लिए रहे इसलिए उन्होंने भी आविर्भूत होकर उनकी रक्षा की अर्जुन का वीरत्व तो सर्वविदित है पुराण में और भी कितने दृष्टांत हैं